महाभारत शांति पर्व ष्ट शमोध्याय खड्ग के उत्पत्ति और प्राप्ति की परंपरा की महिमा का वर्णन वै सम्पाइनवाच कथातमताध्य खड़गयुद्धाभिशारद नकुलाह पितामह वै सम्पायन जहते जन्मे जाये कृथा प्रसंग की समाप्ति के समय अवसर पाकर खड्गयुद्ध विशारद नकुल ने बाण बाणसैया पर सोए भी पितामह भीष्म से इस प्रकार प्रश्न किया नकुल आच धनु प्रहरण पितामह मतस्तो मम धरम्ञ खुशं नकुल बोले पितामह यद्यपि इस जगत में धनुष अत्यंत श्रेष्ठ अस्त्र समझा जाता है तथापि मुझे तो अत्यंत तीखा ही अच्छा जान पड़ता है कार्मणे सोचवाजो सो, खड्गे न श्य ते योद्धे साध्वात्मा परिरक्षित तो, राजन जब धनुष टूट जाए और घोड़े भी नष्ट हो जाए तब भी युद्ध स्थल में खड्ग के द्वारा अपने शरीर की भली भाती रक्षा की जा सकती है खड्गर तो। वीर समर्थ प्रतिबाधित ही खड्गधारी वीर धनुष गदा गति धारण करने वाले बहुत से योद्धाओं को बाधा देने में समर्थ है अत्र संशय से कौतूहल किहरण श्रेष्ठ युद्धेश पार्थिव पृथ्वीनाथ इस विषय में मेरे मन में संशय और अत्यंत कौतूहल भी हो रहा है कि संपूर्ण युद्धों में कौन सा आयुध श्रेष्ठ है कथम चोत्पादित खड्ग कस्म चारे पूर्वाचार्य खड़गस प्रब्रूही पिता प्रमह पितामह खड की उत्पत्ति कैसे और किस प्रयोजन के लिए हुई किसने इसे उत्पन्न किया खडग युद्ध का प्रथम आचार्य कौन था यह सब मुझे बताइए वय सम्पावाच तस् तद्वनम शुवा माद्रे पुत्र धीमता स तो कौशल संयुक्त सूक्ष्मि तत से स्ोत्तरम वाक्यम स्वरवर्णोपादित शिक्षया चोपन्नाय द्रोणशिष्यात उवाच स तो धर्म्यो धनुभेद पारग सरतल तो नकुला महात मरे। वे सम्पाजी कहते हैं भरत नंदन जन्मे जय बुद्धिमान माध्री पुत्र नकुल की। वह बात कौशल युक्त तो थी ही सूक्ष्म तथा विचित्र अर्थ से भी संपन्न थी उसे सुनकर बाणसैया पर सोए हुए धनुर्वेद के पारंगत विद्वान धर्मज्ञ ने शिक्षा प्राप्त महामन द्रोण शिष्य नकुल को सुंदर स्वर एवं वर्णों से युक्त वाणी में इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया भी तत्म कृणस्वे तत्पृक्ष प्रबोधिस्मे भगवता नंदन तुम जो यह प्रश्न कर रहे हो इसका तत्व सुनो मैं तो खून से लथपथ हो गिरु से नगे हुए पर्वत के समान पड़ा हुआ था तुमने यह प्रश्न करके मुझे जगा दिया सलिलही काम तात पुरा सर्व अभूदित मनाकाशम अनिर्देश महेतल तात परोकाल में यह संपूर्ण जगत जल के एकमात्र महासागर के रूप में था उस समय इसमें कंपन नहीं था आकाश का पता नहीं था भूतल का कहीं नाम भी नहीं था तमसावृतम स्पर्शम अति गंभीर दर्शनम ने शब्दम चा प्रमेय चत पितामह सब कुछ अंधकार में आवृत्त था शब्द और स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता था वह देखने में बड़ा गंभीर था उसकी कहीं सीमा नहीं थी उसी में पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, आकाशम चौधि उन शक्तिशाली पितामह ने वायु अग्नि और सूर्य की सृष्टि की आकाश ऊपर नीचे भूमि तथा राक्षस समूह की भी रचना की नभस चंद्र नक्षत्राण्रुनपा पक्षान छपान चंद्रमा तथा तारों सहित आकाश नक्षत्र ग्रह सम्वत्सर ऋतु मास पक्ष लव और क्षणों की सृष्टि भी उन्होंने ही की तत शरीर लोकस्थंस्थापय पिता जनयामा सगवान्दम तेजस मरीचि ऋषिर्मंत्री चुस्ल क्रतु वशिष्ठांगिश्र च प्रभुमेशर तदंतर भगवान ने लौकिक शरीर धारण करके मरीचि अत्रि धारणकर्क मुनिवरमीचि अत्रे पुस्थक्रतु अंगिरा तथा स्वभाव एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न रुद्र इन तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया षि सर्वा प्रजाथम प्रतिपेद प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने साठ कन्याओं को जन्म दिया उन सबको प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मषियों ने पत्नी रूप में प्राप्त किया ताभ्यो विश्वा भूता पितृगणस्था गंधर्वापरस्य रक्षा चतत्री मृग्मीना प्लमंगाश्च महोरगा तथा पक्षे गण सर्वे जलस्थलिचारिण उद्भिद श्तजाशासग सर्व तथा स्थावर जंगम इन्ही कन्याओं से समस्त प्राणी देवता पितर गंधर्व अपसरा नाना प्रकार के राक्षस पशु पक्षी मत्स्य वानर बड़े बड़े नाग जल और स्थल में बिछरने वाले सब प्रकार के पक्षीगण उद्भिद स्वेदज अंडज और जराजुत प्राणी उत्पन्न हुए संपूर्ण स्थावर जंगम जगत उत्पन्न हुआ। धर्म प्रयुज तथा सर्वलोक पितामह ब्रह्म ने समस्त प्राणियों की सृष्टि करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातन धर्म के पालन का भार रखा आदित्यादि आचार्य और पुरोहित गणों से ही देवता आदित्य गण रुद्र गण साध्य गण गण तथा अश्विनी कुमार ये सभी उस सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हुए भृगव्य गिशह सिद्धा कश्यपाश तपोधना वसीष गौतम अगस्त्या तथा नारद परतौयो वालखिल गथा घृतव धृतपा सोम वायव्या वैश्वानीचिपा आकृष्टाश्च हंसाचो वाग्निहा वानप्रस्था भृगो अत्रे और अंगिरा ये सिद्ध मुनि तपस्या के धनी काश्यपगण वशिष्ठ गौतम अगस्त देवर्षि नारद पर्वत वालखिल्य ऋषि प्रभास सिखत घृतप अर्थात घी पीकर रहने वाले सोमप अर्थात सोमपान करने वाले वायव्य अर्थात वायु पीकर रहने वाले मरिचिप अर्थात सूर्य के किरणों का पान करने वाले और वैश्वानर तथा अकृष्ट अर्थात बिना ज्योति भोय उत्पन्न हुए अन्य से जीविका चलाने वाले हंस मुनि अर्थात सन्यासी अग्नि से उत्पन्न होने वाले ऋषिगण वानप्रस्थ और पृष्ठिगण ये सभी महात्मा ब्रह्मा जी की आज्ञा के अधीन रहकर सनातन धर्म का पालन करने लगे दानवेन्द्र क्रम्य तत्पिता महशासन धर्मश्यापचय चक्रो क्रोध लोभ समन्वित परंतु दानवेश्वरों ने क्रोध और लोभ से युक्त हो ब्रह्मा जी के उस आज्ञा का उल्लंघन करके धर्म को हानि पहुंचाना आरंभ किया हिण्यकसिपुस्व हिण्याचन शंबरो विप्रचित्य विराधो नम चिर्मि एक चांडे च चा बहव सगणाधत्य दानवा धर्म से तो्रम्य हिरण्याक्ष हिण्यकसिपु हिण्याचन शबर विराध और बली ये तथा और भी बहुत से दैत्य और दाना अपने दल के साथ धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म करने का ही दृढ़ लेकर आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करने लगे सर्वे तुल जाती यथा देवाह तथा व्यव धर्म सुरह भी वे सभी दैत्य कहते थे कि हम और देवता एक ही जाति के हैं अतः जैसे देवता हैं वैसे हम हैं इस प्रकार जातीय धर्म का आश्रय लेकर दैत्यगण देवर्षि के साथ स्पर्धा रखने लगे न ना प्रियम नाप्यनुक्रोशक्रुर्भूत सुभारत तिपाया न्य दंडे नजा भरत नंदन वे न तो प्राणियों का प्रिय करते थे और न उन पर दया भाव ही रखते थे वे शाम, दाम और भेद इन तीनों उपायों को लाघ कर केवल दंड के द्वारा समस्त प्रजाओं को पीड़ा देने लगे न जग जगमु संविदम तय सपाद अथवा ही भगवान ब्रह्मा विरुपस्थितः तदा हिमवत श्रृंगे सुरम्बे पद्म तारके सत योजन विस्तारे मणिरत्न चयाचित वे असुरश्रेष्ठ घमंड में भरकर उन प्रजाओं के साथ बातचीत भी नहीं करते थे तदनंतर भगवान ब्रह्मा हिमालय के सुरम्य शिखर पर उपस्थित हुए। वह इतना ऊंचा था कि आकाश के तारे उस पर विकसित कमल के समान जान पड़ते थे उसका विस्तार सौ योजन का था वह मणियों तथा रत्न समूह से व्याप्त था बेटा नकुल जहाँ के वृक्ष और मन फूलों से भरे हुए थे उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर सुश्रेष्ठ ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए ठहर गए चतुर्ष सहसनमक प्रभु विधानकृष्टोपादित रुभपटुभावत्कर्मकर्तृभ समृद्धि परिसकीर्ण दीप्यम स पापक कांचन यज्ञ भ्राजिष्णुर्भल देवा तथा थोने पर ब्रह्मा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वहाँ एक यज्ञ आरम्भ किया यज्ञ कुशल महर्षियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने यथावत् विधि के अनुसार उस यज्ञ का संपादन किया वहाँ यज्ञ वेदियों पर संविधाएं फैली हुई थी जगह अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे चमचमाते हुए यज्ञ पात्र यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाते थे वह यज्ञ मंडल श्रेष्ठ देवताओं तथा सभासद बने हुए महर्षियों से सुशोभित होता था तत्र धोरतम वृत्तम ऋषे नाम परेशुत चंद्रमा विमल व्यो मोदितरक तथा एक अत्यंत भयंकर घटना घटित हुई जिसे मैंने ऋषियों के मुँह से सुना था जैसे ताराओं के उगने पर निर्मल आकाश में चंद्रमा का उदय हो उसी प्रकार उस यज्ञ मंडप में अग्नि को इधर उधर बिखेर कर एक भयंकर भूत प्रकट हुआ ऐसा सुना जाता है नीलोत्पल प्रदुर्धर तथे वह उसके शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम था दाढ़ी अत्यंत तीखी दिखाई देती थी और उसका पेट अत्यंत कृष था वह बहुत ऊंचा परम दुर्धर्ष और अमित तेजस्वी जान पड़ता था तस्मुत्पत माने च प्रचुचा वसुंधरा महोर्मी कलितावर्त जब स महोदी उसके उत्पन्न होते ही धरती ढोलने लगी समुद्र क्षुब्ध हो उठा और उसमें उत्ताल तरंगों के साथ भवरे उठने लगी काम पे तुलका शाकाश मचुरुमा अप्रशांता दिशा सरबा पौ शिव आकाश से उल्काएं गिरने लगी बड़े बड़े उत्पाद प्रकट होने लगे वृक्ष स्वयं ही अपने शाखाओं को गिराने लगे संपूर्ण दिशाएँ अशांत हो गई और अमंगलकारी वायु प्रचंड भेग से बहने लगी मुहुर् मोहस्य भूता रे प्राप्य थ भया तथा तत सतम दृष्ट भूतम उपस्थित महर्षि सुर्गंधरवाण वाचेदम पिता सभी प्राणी भय के मारे बारंबार व्यथित हो उठते थे उस भयानक भूत को उपस्थित हुआ देख पितामह ब्रह्मा ने महर्षियों देवताओं तथा गंधर्वों से कहा मय चिंतितम भूतम अतिरणाम जवान रक्षणार्था लोहक सुरद्विशाम् मैंने ही इस भूत का चिंतन किया था यह असी नामधारी प्रबल आयुध है इसे मैंने संपूर्ण जगत की रक्षा तथा देवद्रोही असुरों के वध के लिए प्रकट किया है तत तद रूप मुत्सृज्य बिन्स एवस विमलक्षणधार्थ कालांत इव्य तत्पश्चात वह भूत उस रूप को त्याग कर तीस अंगुल से कुछ बड़े खड्ग के रूप में प्रकाशित होने लगा उसकी धार बड़ी तीखी थी वह चमचमाता हुआ खड़ग काल और अंतक के समान प्रतीत होता था। तीक्षण अधर्म प्रतिवरण इसके बाद ब्रह्मा जी ने अधर्म का निवारण करने में समर्थ वह तीखी तलवार बृषभ चिन्हित ध्वजा वाले नीलकंठ भगवान रुद्र को दे दी तत स भगवान रुद्रो महर्षि जन संसाचकार चतुर्बा भूस्थिपे विवाकर उस समय महर्षिगण रुद्रदेव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तब अप्रमे स्वरूप भगवान रुद्र ने वह तलवार लेकर एक दूसरा चतुर्भुज रूप धारण किया जो भूतल पर खड़ा होकर भी अपने मस्तक से सूर्यदेव का स्पर्श कर रहा था उर्ध दृष्टि जन महारिंग बहुधा वर्णान नील पांडूर लोहितान उसकी दृष्टि ऊपर की ओर थी वह महान चिन्ह धारण किए हुए था मुख से आग के लपटे छोड़ रहा था और अपने अंगों से नील स्वेत तथा लोहित लाल अनेक प्रकार के रंग प्रकट कर रहा था। घल उसने काले मृगचर्म को वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था जिसमें स्वर्ण निर्मित तारे जड़े हुए थे वह अपने ललाट में सूर्य के समान एक तेजस्वी नेत्र धारण करता था उसके सिवा काले और पिंगल वर्ण के दो अत्यंत निर्मल नेत्र और शोभा पा रहे थे ततो देवो महादेव शूल पाणिर भगाक्ष संप्रगृह नेत्रींस कालाग्नि सम त्रिकूट चरम चौद्युत भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न शूल भगवान महादेव काल और अग्नि के तुल्य तेजस्वी खडग तथा बिजली सहित मेघ के समान चमकीली तीन कोनो वाली ढाल को हाथ में लेकर भाती भाती के मार्गों से विचरने लगे और युद्ध करने की इच्छा से वह तलवार आकाश में घुमाने लगे बभो प्रति भयम रूपम तदा रुद्रस्त भरत नंदन उस समय जोर जोर से घरसते और महान इतिहास करते हुए रुद्रदेव का स्वरूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था तदूप धारि रुद्रम रौद्र कर्म चिकित्सया निधान वा सर्वे हृष्टा भयानक कर्म करने की इच्छा से वैसा ही रूप धारण करने वाले रुद्रदेव को देखकर समस्त दानव हर्ष और स्वामे भरकर उनके ऊपर टूट पड़े अस्मभेशाब्ध्य वरसत प्रदीप्त सथोल मुख्यम घोरयि प्रहृणयि क्षुरधारयि रजो मयम कुछ लोग पत्थर बरसाने लगे कुछ जलते लुहाठे जलाने लगे दूसरे भयंकर अस्त्र शस्त्रों से काम लेने लगे और कितने ही लोहनिर्मित छूरों की तीखी धारों से चोट करने लगे तत तो दान वाहन एक प्रणारच्युतम रुद्रम दृष्ट् बलोदूतमचा चल तत्पश्चात धानोदल ने देखा कि देवसेनापति का कार्य संभालने वाले उत्कृष्ट बल्शाली रुद्रदेव युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं तब वे मोहित और विचलित हो उठे पदत्वा सर्वे चित्र सहस्रे पूर्वक पैर उठाने के कारण विचित्र गति से विचरण करने वाले एकमात्र कट्धारी रुद्रदेव को वे सब असुर सहस्रों के समान समझने लगे छिंदन भिंधन रुजन पोथयन्नपि जैसे सुखी लकड़ी और घास फूस में लगा हुआ दावा नल वन के समस्त वृक्षों को जला देता है उसी प्रकार भगवान रुद्र शत्रु समुदाय में दैत्यों को मारते काटते चीरते फाड़ते घायल करते छेदते तथा और धराचाई करते हुए लगे। महाबला तलवार के वेग से उन सब में भगदड़ मच गई। कितनों के भुजाएं और जांग ही कट गई, बहुतों के वक्षस्थल स्थल विदीर्ण हो गए और कितनों के शरीरों से आते बाहर निकल आई इस प्रकार वे महाबली दैत्य मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े अपरे दान वा भग्ना खड्गपातापीड़िता नो तो दिशा संप्रदेरे दूसरे दानों तलवार की चोट से पीड़ित हो भाग खड़े हुए और एक दूसरे को डांट बताते हुए उन्होंने संपूर्ण जिशाओं की शरण ली भूमि के चेत प्रविभ पर्वतान अपरे तथा अपरे जगमुर अपरे हिम भ समा कितने ही धरती से में घुस गए बहुत से पर्वतों में छिप गए कुछ आकाश में उड़ चले और दूसरे बहुत से दानों पानी में समा गए समरे बबू वो प्रतिभा कर वह अत्यंत दारूण महान युद्ध आरंभ होने पर पृथ्वी पर रक्त और मांस की के कीच जम गई जिससे वह अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगी दानवा शरश्च पति शोणिक्षित सामकीर्णा महाबा शैल सक महाभाव उनसे हो, लतपथ होकर गिरी हुई की लाशों से हुई यह भूमि पलास के फूलों से युक्त पर्वत शिखरों द्वारा जान पड़ती थी धर्मोतरम जगत रौद्रम रूपम अथो क्षिप्य चक्रे रूपम शिवम शिव दानो का वध करके जगत में धर्म की प्रधानता स्थापित करने के पश्चात भगवान रुद्रदेव ने उस रौद्र रूप को त्याग दिया फिर वे कल्याणकारी शिव अपने मंगलमय रूप से सुशोभित होने लगे ततो महर्षिये सर्वे, सर्वे देवगणा तथा जयना कल्पेन देव दिव तथाचयन तत्पश्चात तो सम्पूर्ण महर्षियों और देवताओं ने उस अद्भुत विजय से संतुष्ट हो देवाधिदेव महादेव जी की पूजा की तथा स भगवान रुद्र दान वक्षत जोक्षित असीम धर्म से गोपताम दतो सत्यवेष्टे तदनंतर भगवान रुद्र ने दानवों के खून से रंगे हुए उस धर्म रक्षक खड़कों को बड़े सत्कार के साथ भगवान विष्णु के हाथ में दे दिया विष्णु मरीचय प्रदान भगवान पे महर्षि भगवान विष्णु ने मरीचि को मरीचि ने महर्षियों को और महर्षियों ने इंद्र को वह खट प्रदान किया महेंद्रो लोकपाल लोकपाल स्तपुत्र मनवे सूर्य पुत्राजह ददो खडगम बेटा फिर महेंद्र ने लोकपाल को और लोकपालों ने सूर्यपुत्र मनु को यह विशाल खर्च दे दिया उच्च मानुषाणाम तमेश्वर अशर्म गर्भेण पाड़ स्व प्रजा तलवार देकर उन्होंने मनु से कहा तुम मनुष्यों के शासक हो अतः इस धर्म गर्भित खड़ग से प्रजा का पालन करो धर्म से तो मंत्र क्लांता दंडम रक्षा धर्मसो नया दुर्वाचा निग्रहो दंडो ऋण्य बाहूलस्त व्यंगता चरिस्थ शरीरस्य नल्प कारण अशेरिता रूपाणी दुर्वारादी नृदेत जो लोग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सुख देने के लिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करें, उन्हें न्यायपूर्वक पृथक पृथक दंड देना धर्मपूर्वक समस्त प्रजा की रक्षा करना किसी के प्रति स्वेच्छाचार न करना कटुवचन से अपराधी का दमन करना वाग दंड कहलाता है जिसमें अपराधी से बहुत सा सुवर्ण वसूल किया जाए वह अर्थदंड कहलाता है शरीर के किसी अंग विशेष का छेदन करना कायदंड कहा गया है किसी महान अपराध के कारण अपराधी का जो वध किया जाता है वह प्राणदंड के रूप में प्रसिद्ध है ये चारों दंड तलवार के दुर्निवार या दुर्धर्ष स्वरूप है यह बात समस्त प्रजा को बता देनी चाहिए अशेर एवं प्रमाणाहि परिपाल्य व्यतिक्रमार्थ पुत्र जग्राह चाकु च चरूरभा जब प्रजा के द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाए तो खड्ग के द्वारा प्रमाणित अर्थात साधित होने वाले इन दंडों का यथा योग्य प्रयोग करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए ऐसा कहकर लोकपालों ने अपने पुत्र प्रजापालक मनु को विदा कर दिया तत्पश्चात मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए वह खड्ग छूप को दे दिया चापे तस्मा च लबर्बा से आयु ने आयु से नहुस ने नहुस से, नहु से, नहु से यजाति ने और यजाति से पुरु ने इस भूतल पर वह खड्ग प्राप्त किया अमृर्त तस्मा तथो भूमि सो नृप भरतचापि दिर्ले भूमिशयादि पुरुष से, से, पुरु से अमृतरया अमृतरया से राजा भूमिसेने और भूमिसेन से दुष्यंत कुमार भरत ने उस खड्ग को ग्रहण किया तस्मान लेभे धर्मज्ञ राज तथा तता तथा लेभे धुंधुमारोह नरेश्वर राजन उनसे धर्मज्ञ एलविल ने वह तलवार प्राप्त की एलविल से वह महाराज धुंधुमार को मिली धुन्धुमाराच का मुचुकुंद मुचुकुन्द मत मी रवत रवता स्वा रघु इक्श्वाकूंस तो तस्मा हरिण्व प्रतापवान्रिण्वादी लेभे शुनक शुनकादी उसी नरो वै धर्मात्म तस्मा भोज सया यदुभ्य शिविर शिवेषापि प्रतर्दन प्रतर्दना दृष्ट प्रसदोटका धुन्धुम से मतनेत काम्बोज मुझकुंद मरत रवत्वस यूनाशुनेशसेकुवश युनासु रघुने रघुसे प्रतापि हरिणसुने हरिणसुने सुन हरिणाश्व से सुनक ने सुनक से धर्मात्मा उसी नर ने उसी नर से यदुवंशी भोज ने यदुवंशियों से शिवि ने शिविर से प्रतर्द ने प्रतर्दन से अष्ट ने तथा अष्ट से प्रसिद्धस्व ने वह तलवार प्राप्त की पृष्दस्वादरवाजो द्रोणस्तस्ृ ततस्व भ्रातृषाध पर से भरद्वाजवशे द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य से कृपाचार्य खड्ग विद्या प्राप्त की फिर कृपाचार्य से भाइयों सहित तुमने उस उत्तम ख का उपदेश प्राप्त किया है कृतिका तस् नक्षत्र अशेर रोणी गोत्रुत्तम उस असि का नक्षत्र कृतिका है देवता अग्नि है गोत्र रोहिणी है तथा तो उत्तम गुरु रुद्रदेव है असैरष्टौ हिना रहस्या पाण्डवेय सदा जातेभ तेजय पाण्डुनंदन असी के आठ गोपनीय नाम है उन्हें मेरे मुँह से सुनो उन नामों का कीर्तन करने वाला पुरुष युद्ध में विजय प्राप्त करता है अशि विशन खड्ग तीक्षणधार दुराशत श्रीगर्भव धर्मपाल असि पहला दूसरा विश्वसन तीसरा खड्ग चौथा तीक्ष्णार पांचवा, दुरासत छठवा श्रीगर्भ सातवा विजय और आठवा, धर्मपाल यही वे आठ नाम है अग्रया महेश्वर पुराणे प्रणाम चडवर प्रणतानाद्रीनंदन खड्ग सब आयुधों में श्रेष्ठ है भगवान रुद्र ने सबसे पहले इसका संचालन किया था पुराण में इसकी श्रेष्ठता का निश्चय किया गया है उपर्युक्त सारे नाम पुराणों में निश्चित रूप से कहे गए हैं प्रथोतया परिक्षिता शत्रुमन पृथ्वी ने सबसे पहले धनुष का उत्पादन किया था और उन्होंने ही इस पृथ्वी से नाना प्रकार के सस्यों अर्थात अन्न के बीजों का दोहन किया था उन उनभिन कुमार पृथ्वी ने पहले के ही समान धर्मपूर्वक इस पृथ्वी की रक्षा की थी तदे तदारे अप्रमाणम कर तुम अर्थ अशेष पूजा कर्तव्य सदा युद्ध विसारदै मातृ नंदन यह ऋषियों का बताया हुआ मत है तुम्हें इसे प्रमाण मानकर इस पर विश्वास करना चाहिए युद्ध विशारद पुरुषों को सदा ही खड्ग की पूजा करनी चाहिए कल्पो इत सकल उत्पत्ति संसर्गो यथावत भरतर्ष भरतश्रेष्ठ इस प्रकार मैंने असि अर्थात खड्गे की उत्पत्ति का प्रसंग तुम्हें विस्तार पूर्वक और यथावत्र उसे बताया है इससे यह सिद्ध हुआ कि खड्गे ही आयुषों में सबसे प्रथम प्रकट हुआ है सर्विदधित श्रुआ खोत्तम लभते पुरुष की खडग प्राप्ति का यह उत्तम प्रसंग सब प्रकार से सुनकर पुरुष इस संसार में कीर्ति प्राप्त है और देहत त्याग के पश्चात अच्छे सुख का भागी होता है ये श्री महाभारत शांतपर्वणि आप परि खोत्पत्ति कथने षष्ट्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में खड्ग की उत्पत्ति का कथन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ